श्री गर्ग संहिता अश्वमेध खंड श्री हरि ही ओम दामोदर्षि केश वासुदेव नमोस्तुते अश्वमेध खंड पहला अध्याय अश्वमेध कथा का उपक्रम गर्गभद्रनापसंवाद नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या तथा जय मुधि नम श्री कृष्णचंद्राय नम संकर्षण च नमः प्रद्युम देवाय निरुद्धाय नमो नम सर्वव्यापी भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर उनकी लीला कथा को भाषा में अभिव्यक्त करने वाली वाग्देवता सरस्वती तथा भगवदीय लीलाओं का विस्तार से वर्णन करने वाले मुनि वेद व्यास को प्रणाम करके जय अर्थात इतिहास पुराण आदि का उच्चारण करें। भगवान श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार को को को भी नमस्कार, को नमस्कार, को भी नमस्कार, नमस्कार नमस्कार प्रद्युम्न देव तथा है गर्ग जी कहते हैं एक समय की बात है ऋषियों की सभा में रोमह सूत के पुत्र उग्र श्रवाजी पधारे उन्हें आया हुआ देख सोनक जी ने उन्हें प्रणाम किया और कुशल प्रश्न के अनंतर अभिवादन पूर्वक इस प्रकार कहा सोनक बोले महामते आपके मुख से मैंने संपूर्ण शास्त्र पुराण तथा श्रीहरि के नाना प्रकार के निर्मल लीला चरित्र सुने पूर्वकाल में गर्गाचार्य जी ने मेरे सामने गर्ग संहिता सुनाई थी जिसमें श्री राधा और माधव की महिमा का अनेक प्रकार से और अधिकाधिक वर्णन हुआ है सूत नंदन आज मैं पुनः आपसे सब दुखों को हर लेने वाली श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ आप सोच विचार कर वह कथा मुझसे कहिए श्री गर्ग जी कहते हैं सोनक जी के साथ अठासी हजार ऋषियों ने भी जब यही जिज्ञासा व्यक्त की तब रोम कुमार सूत ने भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिन्दों का स्मरण करके इस प्रकार कहा सौत्य बोले अहो सोनक जी आप धन्य हैं जिनके बुद्धि इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र के युगल चरणार का मकरंद पान करने के लिए लालयत है वैष्णजनों का समागम प्राप्त हो इसे देवता लोग श्रेष्ठ बताते हैं क्योंकि वैष्णवों के संग से भगवान श्री कृष्ण की वह कथा सुनने को मिलती है जो समस्त पापों का विनाश करने वाली है श्री चंद्र का चरित्र समस्त कलमशों का निवारण करने वाला है उसको थोड़ा थोड़ा ब्रह्मा जी जानते हैं और थोड़ा ही थोड़ा भगवान उमा शिव मेरे जैसा कोई मच्छर उसे क्या जान सकेगा भगवान वासुदेव की लीला कथा एक समुद्र है जिसमें डूबकर मोहित ब्रह्मा आदि देवता भी कुछ कह नहीं सकेंगे फिर मुझ जैसा मनुष्य क्या कह सकता है यादवराज भोपाल शिरोमणि उग्रसेन के यज्ञ प्रवर अश्वमेध का अनुष्ठान देखकर लौटे हुए गर्गाचार्य ने एक दिन अपने मन का उद्गार इस प्रकार प्रकट किया यादवेश्वर राजा उग्रसेन धन्य हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से द्वारिकापुरी में क्रतुश्रेष्ठ अश्वमेध का संपादन किया उस यज्ञ को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है मैंने अपनी संहिता में परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष देखी सुनी लीला कथाओं का ठीक वैसा ही वर्णन किया है उस संहिता में मैंने अश्वमेध यज्ञ की कथा का उल्लेख नहीं किया है अतः अब पुनः उस अश्वमेध की ही कथा कहूँगा कलयुग में उस कथा के श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों को शीघ्र ही भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं शौनक ऐसा कहकर श्री गर्ग मुनि ने श्री कृष्ण भक्ति से प्रेरित हो उग्रसेन सेन के अश्वमेध यज्ञ की कथा कही अश्वमेध चरित्र का उन्होंने एक सुंदर नाम रख दिया सुमेरु मुने ऐसा करके भगवान गर्गाचार्य कृत्य हो गए यादव कुल के परम गुरु तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री गर्ग मुनि ने आठ दिनों तक अश्वमेध यज्ञ की कथा कही फिर वे नरेश्वर वज्र से मिलने के लिए श्रीहरि की मथुरापुरी में आए ज्ञान श्रोमणि गर्ग मुनि को वहां आकाश से उतरा देख वज्रनाभ ने द्विजों के साथ उठकर उन्हें नमस्कार किया बैठने के लिए सोने का सिंहासन देकर उन्होंने गुरु जी के दोनों चरण कमल पखारे और फूलमालाओं से मुनि का पूजन करके उन्हें मिष्टान्न निवेदन किया सोलह वर्ष की अवस्था और सुपुष्ट शरीर वाले विशाल बाहु श्याम सुंदर कमल दैन बद्रनाभ ने गुरु के चरणोदक को लेकर सिर पर रखा और दोनों हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा बद्रनाभ सौ सिंहों के समान उद्भट शक्तिशाली थे बद्रनाभ ने कहा ब्राह्मण आपको नमस्कार है आपका स्वागत है हम आपकी क्या सेवा करें मैं आपको भगवत स्वरूप मानता हूँ आप ब्रह्मर्षियों में परम श्रेष्ठ हैं गुरु ब्रह्मा हैं गुरु रुद्र है गुरु ही बृहस्पति है तथा गुरुदेव साक्षात नारायण है उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है मनुश्रेष्ठ मनुष्यों के लिए आपका दर्शन दुर्लभ है देव विशेषता हम जैसे विषयाशक्ति चित्त वाले लोगों के लिए तो वह अत्यंत दुर्लभ है गर्गाचार्य मेरे कुल के आचार्य तेजस्विन योग भास्कर आपके दर्शन मात्र से हम कुटुंब सहित पवित्र हो गए यदकुल तिलक राजा बद्रनाथ का वचन सुनकर महान महात्मा ने श्रीहरि के चरणार बिंद का चिंतन करते हुए तत्काल नृपेश्वर बद्रनाभ से प्रसन्नता पूर्वक कहा युवराज महाराज यद वंशरोमणे तुमने सब सत्कर्म ही किया है पृथ्वी पर रहने वाले सब लोगों का पालन किया है वस्त्र तुमने भूतल पर धर्म को स्थापित किया है विष्णुरात दिल्लीपति परीक्षित तुम्हारे मित्र होंगे तथा अन्य नरेश भी तुम्हारे बस में रहेंगे निवश्रेष्ठ तुम धन्य हो तुम्हारी मथुरापुरी धन्य है तुम्हारी सारी प्रजाएं धन्य है तथा तुम्हारी व्रजभूमि धन्य है तुम श्री कृष्ण बलराम प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध का भजन करते हुए उत्तम भोग भोगो नरेश्वर निशंक होकर राज्य करो उग्र सर्वासूत कहते हैं गर्गा जी, गर्ग जी के यह बात सुनकर निवश्रेष्ठ राजा बद्रनाभ श्री कृष्ण संकर्षण पितामह प्रद्युम्न तथा पिता अनिरुद्ध का विराहस्था में स्मरण करके गदगद कंठ हो गए उनका मुख आंसुओं की धारा से परिपूर्ण हो गया गर्ग ने देखा राजा वद्रनाभ दुखी हो नीचे की ओर मुख ये भूमि पर खड़े हैं या देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उनका दुख शांत करते हुए से बोले। गर्ग ने पूछा राजेंद्र क्यों रो रहे हो रहे मेरे रहते तुम्हें क्या भय है तुम अपने दुख का समस्त कारण मेरे सामने कहो उनकी यह बात सुनकर भी राजा दुख मग्न होने के कारण कुछ बोल न सके तब गुरु ने पुनः पूछा तो वे गदगद बाड़ी में इस प्रकार बोले राजा ने कहा देव श्री कृष्ण शंकरषण आदि समस्त यादव मुझे यहां छोड़ पर लोक में चले गए यह सोचकर ही मैं दुखी हो गया ब्रह्मण स्वामी अमात्य मित्र राष्ट्र अर्थात जनपद कोष दुर्ग और सेना राजा के ये सातों अंग मुझे एकाकी के लिए प्रीतिकारक नहीं होते हैं मैंने भगवान श्री कृष्ण का चरित्र न तो देखा है और न किसी से सुना ही है आप वह चरित्र मुझसे कहिए मैंने अपनी आँखों से तो केवल यादवों का संहार ही देखा है अतः मेरा दुख दूर नहीं हो रहा है चतुर्भुज रूपधारी श्रीहरि ने पहले जिस पुरी को सुशोभित किया था वह भी समुद्र में डूब गई और भगवान श्री कृष्ण भी भक्ति के परम धाम गोलोक को चले गए शिष्य वत्सल गुरुदेव आप ही बताइए अब मैं किसके लिए जीवित रहूं आज ही वन को जाता हूं मेरे मन में राज्य करने की इच्छा नहीं है सूर्य कहते हैं यदुकुल सिरोमढ़ी बद्रनाभ की हवा सुनकर मुनिश्रेष्ठ महात्मा गर्ग ने उनकी प्रशंसा की और उनका दुख शांत करते हुए से वे संतुष्ट गर्ग मुनि राजा बद्रनाभ से बोले गर्ग ने कहा विष्णु वंश तिलक मेरी बात सुनो यह शोक का विनाश करने वाली है समस्त पापों को हरने वाली पवित्र तथा शुभ है तुम सावधानी के साथ इसे श्रवण करो पूर्व काल में जो भगवान श्री चंद्र कुशस्थली अर्थात द्वारिका पुरी में विराजते थे वे सदा और सर्वत्र विराजमान हैं भूपते अब तुम भक्ति भाव से उनको देखो आज मैं तुम्हें भगवान की वह कथा सुनाऊंगा जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है वसुधानाथ श्री कृष्ण तथा बलराम जी की वह उत्तम कथा तुम सुनो सूद जी कहते हैं विप्रवर सौनक ऐसा कहकर भगवान गर्ग ने बज्रनाभ को नौ दिनों तक अपनी पवित्र संगीता सुनाई इस प्रकार श्रीमद् गर्ग संहिता में अश्वमेध चरित्र सुमेरुप्रसंग में गर्ग भद्रनाभ संवाद नामक पहला अध्याय पूरा हुआ